पातंजल योग प्रदीप षट दर्शन समन्वय वैशेषिक दर्शन नित्येशु अभावाद अन्यषु भावाद कारणे कालाख्यति नित्यों में न होने से और अनित्यों में होने से कारण में काल संज्ञा है यह कारण में काल को भी गिना है सातवां दिशा यह इससे पूर्व है दक्षिण है पश्चिम है उत्तर है पूर्व दक्षिण है दक्षिण पश्चिम है उत्तर पश्चिम है उत्तर पूर्व है नीचे है ऊपर है आदि ये दस प्रतीतियाँ जिससे होती है वह दिशा है इत इदमिति यदिश्यम लिंगम यहाँ से यह यह पर है या ऊपर यह प्रतीति जिससे होती है वह दिशा का लिंग है सारे कार्यों की उत्पत्ति स्थिति और विनाश में कालवत दिशा भी निमित्त होती है कालवत दिशा भी विभु है और एक है किंतु व्यवहार के लिए उसके भी पूर्वाधि भेद कर लिए जाते हैं परिच्छिन पदार्थों की अपेक्षा से कल्पित है आठवां आत्मा आत्मा की पहचान चैतन्य ज्ञान है ज्ञान शरीर का धर्म नहीं हो सकता क्योंकि शरीर के कारण जो पृथ्वी आदि भूत है उनमें ज्ञान नहीं यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बने हुए घटादि में भी ज्ञान होता ज्ञान इंद्रियों का भी गुण नहीं है क्योंकि किसी इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी उसके पहले अनुभव किए हुए विषय की स्मृति रहती है और स्मृति उसी को होती है जिसने अनुभव किया हो इसलिए यह अनुभव करने वाला इंद्रियों से भिन्न है ज्ञान मन का गुण भी नहीं क्योंकि मन जानने का साधन है ज्ञात नहीं इसलिए परिशेष से ज्ञान आत्मा का गुण सिद्ध होता है इससे आत्मा का अनुमान होता है इसी प्रकार इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख भी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुमान कराते हैं हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए शरीर के चेष्टा भी इस बात को प्रकट करती है कि रथ में रथ के सारथी के सदृश अपने हित अहित को जानकर शरीर को चलाने वाला शरीर से पृथक उसका अधिष्ठात्वा आत्मा है आकाशवत आत्मा भी विभु व्यापक और नित्य है विभुवान महान आकाश तथा चात्मा विभु धर्मवान महान है आकाश वैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा है नौवां मन जिस प्रकार बाह्य रूपादि ज्ञान के साधन नेत्रादि इंद्रियां हैं उसी प्रकार सुख दुखादि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है वह मन है मन अड़ु है तद्भाव भावद अड़ु मन उसके अर्थात विभुत्व के अभाव से मन अड़ू है इस प्रकार द्रव्य न ही है यद्यपि तम अंधकार अंधेरा काले रंग का और चलता हुआ प्रतीत होता है तथापि वसुता वह कोई द्रव्य नहीं प्रकाश का अभाव ही तम है प्रकाश के न होने से न दिखना ही उसमें कालापन है यदि वास्तव में उसका कोई अपना रंग होता तो प्रकाश के साथ दिखता जो चलता हुआ प्रतीत होता है वास्तव में वह अंधेरा नहीं चलता किंतु प्रकाश के आगे आगे चलने से अंधेरा चलता हुआ प्रतीत होता है जैसे पुरुष के चलने से छाया चलती हुई प्रतीत होती है